मै सोवन्नम विपश्यती यईं शिणोतुक्त अमंत होमात उपक्षती श्रुतश्रुधि श्रद्धिवती वदा ओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान के अवगाहन में ऋग्वेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं और ये ऋग्वेद के मंत्र दसवें मंडल के एक सौ सूक्त के हैं जिसमें जिन मंत्रों में जो चर्चा की गई है उसके आधार पर इस मंत्र का ऋषि और इस मंत्र का देवता दोनों ही वादाम्भृणी कहे गए हैं जैसा कि पीछे बताया जा चुका आप अपने चर्चा हो चुकी कि वाक वाणी है आमभृणी महत है बड़ी है अर्थात परमेश्वर की जो बड़ी वाणी है अर्थात उसका जो बड़ा सामर्थ्य है ऐसा सामर्थ्य जो हमें बता रहा है व्याख्या कर रहा है दे रहा है वो व्याख्यान जो दे रहा है वो सामर्थ्य वाणी है तो वाणी कैसे कैसे प्रकट हो रही है अर्थात उसका सामर्थ्य कैसे कैसे बोल रहा है किस तरह से उसने हमारे सामने अपने को प्रस्तुत किया हुआ है तो इस मंत्र में हमने पहले चरण में देखा कि जो अन्नम अति यो अन्नमत्ति अर्थात जो परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण भोजन पा रहा है तो दूसरा कहता है यो विपश्यति, अर्थात जो कुछ मैं देख रहा हूँ देख पा रहा हूं वो सब भी परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण है ये इस मंत्र से बताया गया है इन मंत्रों की में जो शब्दावली है जो वाणी है जो विचार है वो मंत्र क्या बता रहा है कि ये विचार ये बता रहा है कि इस विचार के कारण ही इस विचारवान के कारण ही आप अन्न ग्रहण कर पा रहे हैं और दूसरी बात कहता है यो विपश्यति अर्थात जो मेरा देखना है ये दृष्टि का विषय और दृष्टि का सामर्थ्य अर्थात दृष्टि के लिए जो साधन हैं वो भी उसी परमेश्वर ने दिए हुए हैं इससे भी यही पता लगता है वैसे सामान्य रूप से हम लिखते बोलते पढ़ते इंद्रियों का सारे उपयोग करते हुए कभी भी अनुभव नहीं करते कि इनमें कोई विशेषता है क्योंकि पहली बात तो ऐसा लगता है कि सभी के पास है और प्राणी मात्र के पास हम देख रहे हैं कि सब प्राणियों के पास देखने के लिए आँख है खाने के लिए रसना भोजन के लिए मुख है और गंध के लिए स्वास्थ्य के लिए प्राण है नासिका है शब्दों के लिए श्रोत्र है पचा है स्पर्श का अनुभव करने के लिए तो कुछ विशेष नहीं लगता ऐसा लगता ये तो सामान्य बात है सबके पास है लेकिन इसकी विशेषता कैसे पता लगती है इसकी विशेषता ये ऐसे पता लगती है कि इनमें जब कभी कोई रुकावट आती है कोई बाधा पहुंचती है तो लगता है कि ये तो बहुत जटिल चीज है इसको समझना बड़ा कठिन है समझ में आ जाए तो उसका व्यवस्थित करना उसको वापस वैसा बना देना ये उससे भी कठिन है और बहुत सारी चीजें तो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा बन ही नहीं पाती हैं तो इसलिए जब कोई आदमी उसके सामर्थ्य को देखता है तो जहाँ उसका सामर्थ्य मेरे अस्तित्व में कारण है वहा मेरे अस्तित्व को अच्छा बनाने में सुंदर बनाने में उपयोगी बनाने में भी कारण है पहले कहा यो अन्नमति यो विपश्यति जो विपश्यति जिसके सामर्थ्य से देखा जा रहा है देखने का सामर्थ्य और देखने की वस्तु दृश्य और दृष्टा और दृष्टा के लिए दृष्टा के साधन वो सब उसी के द्वारा दिए हुए हैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अर्थात इंद्रियों की जो क्षमता है तो इंद्रियों के गोलक से प्रकट होती है किंतु आंख में देखने का और कान में सुनने का नाक में सूंघने का जो कार्य हो रहा है उसको कौन उपकरण कर रहा है कौन से वो तंतु हैं परमाणु हैं जिनके द्वारा ये चीज बनी हुई है मैं हाथ से स्पर्श तो कर सकता हूँ पर हाथ से सूंघ तो नहीं सकता हाथ से स्पर्श करता हूँ तो हाथ से मैं कोई आवाज को पहचान तो नहीं सकता तो वैसे ही मेरे सारे उपकरण ये बता रहे हैं कि इनके अंदर जो सामर्थ्य है इनके अंदर जो क्षमता है शक्ति है वो किसने दी है तो यहाँ कहा यो विपशी जो तुम देख रहे हो न माया मेरे कारण माया तो अन्न मेरे द्वारा ही मेरे सामर्थ्य के द्वारा ही वो अन्न का उपभोग करता है और यो विपश्यती जिसको देखना कहते हो देख रहा है वो देखने का सामर्थ्य भी उसी के द्वारा आया है यह एक रोचक तथ्य हमारी समझ में आना चाहिए हम ये समझते हैं कि जैसे हम आंख देख रही है आंख देख रही है गौण प्रयोग है इसका ठीक प्रयोग है हम आंखों से देखते हैं आंखों से देख रहे हैं जब हम से का प्रयोग करते हैं तो देखने वाला अलग होता है और जिससे जिस, जिस माध्यम से देखा जा रहा है वो अपने आप अलग हो जाता है जैसे कोई कहे कि तलवार से काट दिया अब तलवार से काट दिया तो तलवार बीच में एक ऐसी चीज आ गई जिसका उपयोग करता ने किया तो तलवार से काट दिया तो उसको देखा वैसे ही एक उपयोग है आंखों से देखा अब आंखों से देखा जो उपयोग है इसमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि आंख जो है वो साधन है स्वयं कर्ता नहीं है दृष्टा नहीं है हमको एक भ्रम रहता है कि आंख हम है और जब मैं आंख से कोई चीज देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आंखें ही देख रही हैं अब आंखें यदि देखती तो जो आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं और वो किसी मुर्दे में होती हैं तो वो तो नहीं देखता जबकि वही आंख निकाल करके आप जब किसी जीवित व्यक्ति में लगा देते हैं तो वही आंख उसे देखने भी लगती है तो ये जो देखना है ये किसके सामर्थ्य से हो रहा है केवल आंख के सामर्थ्य से नहीं हो रहा है आप कह सकते हो जीवात्मा के सामर्थ्य से हो रहा है लेकिन जीवात्मा के सामर्थ्य से ये भी जब आप कहते हो तो जीवात्मा का सामर्थ्य देखने का तो है लेकिन देखने के साधन प्रस्तुत करना उसका न काम है न उसकी योग्यता है मनुष्य के शरीर के माध्यम से या कोई भी प्राणी अपने शरीरों के माध्यम से जिन चीज का व्यवहार कर रहा है उपयोग में ला रहा है वो सारे के सारे साधन उसको उपलब्ध कराए गए हैं उसके रचना का सामर्थ्य उसके पास नहीं है जैसे कोई आदमी बस में यात्रा कर रहा है रेल में यात्रा कर रहा है हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है कर रहा है उसके पास अपना हवाई जहाज हो सकता है अपनी रेल हो सकती है अपनी बस हो सकती है हो सकती है लेकिन उसका बनाने वाला वो नहीं होता उसका स्वामी तो उसके पास आया है लेकिन उसका निर्माण उसकी रचना ये उसका विषय नहीं है तो वैसे ही मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य का शरीर है ये मनुष्य का शरीर बहुत उपयोगी है जीवात्मा के लिए और जीवात्मा इससे बहुत सारे काम ले रहा है और जीवन की यात्रा इन्हीं साधनों से चल रही है लेकिन हम इन साधनों को काम में लेते हुए कभी ये अनुभव नहीं करते कि ये साधन सामान्य नहीं है हम इनको हर बार नहीं बना सकते हर बार नहीं बिगाड़ सकते बिगड़ने के बाद दोबारा वैसा उपलब्ध नहीं करा सकते तो इसलिए यहां पर कहा यह विपश्य थी अर्थात मनुष्य में जो देखने का सामर्थ्य है ये अपने आप में परमेश्वर को दिखाने के लिए बहुत है हम परमेश्वर के दिए हुए सामर्थ्य से संसार को देखते हैं तो हमें लगता है कि संसार में परमेश्वर भी ऐसी ही चीज है तो हमें दिखाई देनी चाहिए ये मन में विचार तो ठीक है किंतु हम यह भूल जाते हैं कि जितने ये सामर्थ्य दिया है उसके अंदर इसका दृष्टापन नहीं चलता जो सामर्थ्य का रचनाकार है सामर्थ्य की रचना करने वाला है बनाने वाला है वो उस रचना से प्रत्यक्ष हो जाए उस रचना को देख ले ये संभव नहीं है क्योंकि उसकी योग्यता उसका सामर्थ्य उसका अस्तित्व तो जो वस्तु बनाई गई है उससे बड़ा है उससे सूक्ष्म है उससे अधिक ज्ञानवान है इसलिए हम सब कुछ करते हुए भी हम ये नहीं समझ पाते कि ये सामर्थ्य हमको उससे मिला नोपनिषद में एक सच्ची पंक्ति है यद वाचा अन्युदित येन अभ्युद्यती तदेव ब्रह्मत्व विधि नेदम ये कहता है यद वाचा अन्युदित हम उसका व्याख्यान करना चाहें उसको बताना चाहें उसका स्पष्टीकरण करना चाहें तो भी अनाभ्युदित वो कहा नहीं जाता उसको हमारी वाणी बताने में समर्थ नहीं है क्यों कि बोलने का देखने का सामर्थ्य जो है वो किससे आया है यद चक्षुषा न पश्यती ये न चक्ष पश्यती तदे वह नेदम यदि जो कहता है कि हम आंखों से जो देखते हैं ये देखने की जो क्रिया हो रही है देखने का जो सामर्थ्य हो रहा है ये सामर्थ्य न तो मेरे अंदर है न मैं बना सकता हूं तो ये सामर्थ्य मुझे किसी ने दिया है और मैं इसका उपयोग कर रहा हूं तो वो यद चक्षुषा न पश्यती ये न चक्षुंश पश्यती आखें जिसके कारण देखने में समर्थ हो रही हैं वो जो देखना है वो उसके कारण हो रहा है यद चक्षुषा न पश्यती आप आंखों से नहीं देख सकते आंखों से उसे नहीं जान सकते यदि भी आपकी आंख देखने के लिए बनी है आप संसार को देख रहे हैं तो पहली चीज है कि संसार में जो उसकी योग्यता के अंतर्गत वस्तु है उन्हें तो देख सकती है जो उसकी योग्यता से परे हैं, उसके निर्माण से पहले हैं, उनको ये कैसे देख सकती है तो यहां कहा ये चक्षुषा न पश्यती ये आखे जिनके कारण देख पाती हैं देखती हैं तदेव नेदम विधि में कहता है तदेव ब्रह्मा उसको ब्रह्म समझो अर्थात तो उसको सामर्थ्यवान समझो उसको रचनाकार समझो जिसने ये रचना बनाकर हमको प्रस्तुत की है तो वही बात मंत्र में यहाँ कह रहा है वो कहता है यो अन्न मस्ती यो जो इस संसार में ये उपयोग उपभोग का सामर्थ्य जिसके कारण से है और जिसके पास है वही है जो हमको इस सामर्थ्य का देने वाला है और हम इसी सामर्थ्य के कारण अन्न का उपभोग कर पाते हैं तो आंखों से देख पाते हैं तो आंखों से देखना तो परमेश्वर को जानने के लिए बाहर जाकर बहुत सारे साधन टटोलने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर के साधन ही तो उसे बताने का सामर्थ्य रखते हैं जैसे एक तलवार को देखते ही ऐसा लगता है इसका बनाने वाला कौन है उसके बनाने वाले की योग्यता क्या है उसका कौशल क्या है उसने इसको कितना सुंदर बनाया है हा? इसके अंदर जो तत्व हैं, दृढ़ता है तीक्ष्णता है चमक है मजबूती है वो सब कहा से आई है उसको किसने बनाया हमें पता लगता है तो वैसे ही जब हम संसार में ये सोचते हैं कि ये जो देखने की शक्ति है सामर्थ्य है ये जिसने दिया होगा कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा और कितने महत्वपूर्ण उसके सामर्थ्य की, की बात होगी कि एक व्यक्ति इन आँखों के बने होने से देख पाता है अर्थात आँख नहीं हो तो देख नहीं पाता तो ये आंख देख नहीं आंखों से के बिना नहीं देख पाता तो ये उसके सामर्थ्य की महिमा है उसके सामर्थ्य की पहचान है उसके सामर्थ्य को जानने का उपाय है तो कोई भी साधन कोई भी वस्तु अपने कर्ता को इंगित करती है उस कर्ता के इंगित करने से कर्ता के सामर्थ्य का और स्वरूप का बोध होता है क्या सामर्थ्य है इसका भी पता चलता है उसके अंदर क्या योग्यता है क्या ज्ञान है उस कि उसकी उसकी क्षमता क्या है उसको कैसे उपयोग करना है ये भी उसी से पता चलता है तो इसलिए प्रत्येक मंत्र में इस बात को विशेष रूप से समझाने का यत्न किया गया कि हमारे पास जो सहज साधन है जिनसे हम दुनिया को देखते जानते समझते हैं और हर समय ये अनुभव करने लगते हैं कि जिन जानने के साधनों का उपयोग कर रहे हैं उनसे तो उसका पता नहीं चल रहा है लेकिन मंत्र तो ऐसा नहीं कहता मंत्र तो ये कहता है कि इन्हीं साधनों से तो पता चल रहा है इन्हीं साधनों को देखकर तो आप अनुभव करते हो कि इसको किसने बनाया कैसे बनाया कहाँ बनाया तो इसलिए यहां कहा गया यो यो मया तो यो भी मेरे द्वारा ही इसके पास अन्न खाने के और अन्न उत्पन्न करने के सामर्थ्य मेरे शक्ति से मेरे सामर्थ्य से आए हैं उसी तरह से इसके देखने का जो सामर्थ्य है अर्थात मेरी आंखों की जो रचना है मेरी देखने की इच्छा को पूरा करने के लिए जो साधन हैं वो भी इसी तरह से बने हुए हैं उसका बनाने वाला वही है और इसीलिए हम बहुत प्रयत्न करने के बाद भी इन साधनों को अपने अपनी प्रयोगशाला में नहीं बना पाते हमारा बहुत प्रयत्न चल रहा है कि हम बना लें। हम ले नियम को समझ पाए तो कभी हम बना सकें। किन्तु वो उसकी उत्कृष्टता उसका उत्कर्ष कितना है ये बात ही हमारी सभी समझ से परे है उसने कैसे बना दिया है एक ही वस्तु से अनेक वस्तुओं को हम बना देते हैं तो संसार में तो हम एक वस्तु की अनेक वस्तु बनते हुए देखते हैं एक तंतु को कपड़े में बदलते हुए देखते हैं कपड़े को कुर्ते में बदलते हुए देखते हैं कोट में बदलते हुए देखते हैं हाँ। किसी और वस्त्र के रूप में उसे बदलते हुए देखते हैं ऐसा हमारे पास होता है तो यही नियम परमेश्वर के पास है परमेश्वर इन्हीं भूतों से आंख बना रहा है इन्हीं भूतों से कान बना रहा का का है इन्हीं भूतों से नाटिका बना रहा है इन्हीं भूतों से अन्न ग्रहण करने का सामर्थ्य दे रहा है इन्हीं भूतों से अन्न को उत्पन्न करने का सामर्थ्य दे रहा है इन्हीं भूतों से अन्न को खाने का सामर्थ्य दे रहा है इन्ही भूतों से देखने का सामर्थ्य दे रहा है तो इसलिए मंत्र में कहा गया मया अन्नमत्ति यो विपश्यती जिसने इसको देखा है वही इसको दिखा रहा है तो मेरी इंद्रिया मेरा शरीर ही उस परमेश्वर को दिखाने का सबसे अच्छा साधन है ये मंत्र का भाव है ओ